है अब पर होगा यज्ञ सिस्टम सिस्टम कई कैसे बताई से क्या लेना यज्ञ सिस्टम यज्ञ असनम से बचे हुए अन्य को खाने का स्वभाव है जिनका देव देवयज्ञादी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 पाप नहीं करते हैं उनके यहाँ भी पाँच हिंसा के स्थान है पांच स्थानों पर हिंसा हो जाती है लिख लो पांच स्थान कौन है चूल्हा कुछ तो कीड़ी चीड़ी चीड़ी चली जाती है चूल्हे में चूल्हा चक्की और उसको क्या कहते हैं उखल समझते हैं इसमें धन कूटते है।, है क्या कहते हैं उसको चूल्हा झाड़ू और जल रखने का घट। जल है घड़ा हाँ जल रखने का जल पूर्ण घट है या जल रखने का घड़ा ये कितनी संख्या हो गई इनकी पांच क्या पांच लिखा चूल्हा पाँच रेखा तो ये चूल्हा में भी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 ये पांच ग्रस्त के यहाँ पांच हिंसा के स्थान है सून सूना का है हिंसा का स्थान अब इसमें टिप्पणी गीता प्रेस में एक पुस्तक में नीचे दी है कंडनम पेशनम चुल्ली चुल्लीस्या मार्जनी तो यहाँ पर चुल्ली का क्या हो जाएगा सुला उध कुंभ का है जल घड़ा है जल घड़ा और मार्जनी का हो गया झाड़ू क्या हुआ झाड़ू घड़ा चूल्हा अब हो गया चक्की अब क्या बचा अपना और से कंदन। कंदन, कंदन वो उख, उखल नहीं आया ना अभी कंडन का लेना उखल अच्छा उखल उखल में धान कूटतेटते हैं कि नहीं अच्छा आपने उखल अपने हाँ से अपने हाथ से धान कूटो तो धान का रंग लाल होगा कि सफेद होगा क्या का ध्यान दिया आपने लाल रहता है शुरू में जी, तो लाल होता है, फिर सफेद होता है। सफेद ना करें तो ना, ना, ना, ना। लाल में ही चावल की पौष्टिकता पूरी लाल, लाल में है सफेद में जो है वो कोई पौष्टिकता नहीं है जो लाल आवरण है ना वो पूरी पौष्टिक तत्व उसी में है जापान में तो ऐसी मशीनें बनाई हैं कि बस लाल कवर निकलता नहीं है लाल ही चावल वो लोग खाते हैं पौष्टिक अंश पूरा लाल में ऐसी मशीनों में तो फिर ऊपर से पूरा निकाल करके उसकी पॉलिश हो करके चमका देते हैं बढ़िया बढ़िया चाव वाले पाली है ये सब बेकार है अभी वही बढ़िया है कूट कूट कर खाने वाला ठीक और ये जो मिल में जो आटा पीसा जाता है ये भी बहुत तेज़ी से चक्की चलती है बहुत गर्म हो जाता है तो इससे भी बहुत पौष्टिकता नष्ट हो जाती है आटे की वो हर चक्की वाली बढ़िया है उससे धीरे धीरे पीस करके खाना चाहूँगा अपने हाथ से पीस कर बढ़िया है पूरा और बाजार का तो कई कई महीने का रहता है और ताज़ा ताज़ा पीस कर खाना चाहिए अच्छा है ते पाँच है ना तो देखना चूल्हे क्या है चूल्हे पंच पंच सूना करते चूल्हे आदि पांच हिंसा के स्थानों में होने वाले कृत ही है ना होने वाले कौन पांच सर्व पापी सर है ना स्वर्व पापई से क्या लेना है चूल्हे आदि पांच हिंसा के स्थानों में होने वाले क्या प्रमाद कृत हिंसा आदि जनित जी और प्रमाद से होने वाली हिंसा आदि से जनने प्रमाद कृत हिंसा जैसे कि आप जा रहे हैं ध्यान इधर उधर है पैर से कोई कीट मर गया हिंसा हो गई ना यह हिंसा जानकर हुई कि प्रमाद से हुई है प्रमाद नुँ। नुँ। ये कृत हिंसा है अच्छा तो पा, तो ये देखना सर पापी का क्या तृतीया है चूल्हे आदि पांच स्थानों में होने वाले कौन पाप, पाप। चूल्हे आदि पांच स्थानों में होने वाले क्या प्रमादकृत हिंसा जनता अन्य ही तथा प्रमाद से होने वाली हिंसा आदि से जन्म अन्य पापों से अन्य पापों से छूट जाता है ठीक है आ, तो क्या करने से देवयज्ञ आदि को देवयज्ञ आदि को करके बचे हुए अन्य को खाना खाने हुँ। से है ना तो देवयज्ञ आदि पांच को लिखना है लिख लो पहले लिखिए पे ब्रह्म यज्ञ ब्रह्म ब्रह्मयज्ञ लिखा ये जो है ना वेद का अध्ययन और अध्यापन ब्रह्म यज्ञ वेदों का अध्ययन और अध्यापन ब्रह्म ब्रह्म यज्ञ यज्ञ प्रथम दूसरा लिखिए पितृ यज्ञ पितृ यज्ञ है पितरों का तर्पण करना और ये दैव यज्ञ है होम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 बलि जिसमें कौए को चीटियों को सब दिया जाए ये ये हो गया आपका ये भूत यज्ञ हो गया, गया बलि ठीक है और मनुष्य यज्ञ है अतिथि मनुष्य यज्ञ क्या है मनुष्य यज्ञ या नृह यज्ञ है अतिथि सत्कार अतिथि सत्कार कैसा जो अपने रिश्तेदार ना हो जो अपने संबंधी ना हो जो जान पहचान के न हो ऐसे कोई आ जाएं, उनका भोजन से वस्त्र से खूब अच्छी प्रकार सत्कार करना चाहिए यह यह होटल की संस्कृति है जो है ना भारतीय संस्कृति है। वहाँ तो ऐसे ही जो है ना कहीं लोग जाते थे और उनका खूब खुँँ प्रेम से लोग रखते थे कोई अपने यहाँ आ जाए प्रेम से भोजन करेंगे दे निवास देंगे सब देंगे ऐसी व्यवस्था थी यहाँ की तो ये अच्छे सत्कार है ऐसा भाव रहना चाहिए <laughs> अपना सर कोई संपूर्ण परिचय नहीं है पूर्व संबंध नहीं है आगे भी नहीं रहना है उसका सम्मान करो ये पंच यज्ञ हो गए ना ये देव पांच यज्ञ हो गए। अब ये देखेंगे आप लग जाएगा आपका तो इन सभी पापों से छूट जाता है अब ये क्या था ये आत्मकारनात्ंती तू था ना ये तू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 आत्मा मर्यागर है कि अपना पेट भरने वाले अपना अपना पेट तो सब भरते हैं पर किसको अपना पेट भरने वाला कहा है जो ये पंच महायज्ञ नहीं करते हैं है ना उनको कहा है अपना पेट भरने वाले जीव जंतुओं को नहीं देते हैं किसी अतिथि को नहीं देते हैं उनको कहा गया इनकी बड़ी निंदा की गई है जो अतिथि को न दिया जाए थे वो अपने लिए ही घर वाले बना कर खाए गाय को देने का नियम है अभी आपके यहाँ जो गाय के लिए भी प्रथम रोटी गाय के लिए लोग बनाते हैं वो करना चाहिए अच्छा गाय का मतलब क्या जर्सी को नहीं देना जर्सी गाय नहीं है है ना जर्सी गाय ही नहीं है वो समझ लेना आप भारतीय नस्ल की गाय उसको खिलाने से पूर्ण तो होगा हाँ अब पंक्ति लगाएंगे तू ये जो अपना उधर भरने वाले अपना उधर भरने वाले खाते है किंतु जो अपना उधर भरने वाला खाते है भुंजते तू अभम अघमकार से पापा वे तो पाप को खाते हैं वे तो पाप को खाते हैं अच्छा ये ऐसा कर लेना तो स्वयं भी पाप को खाते हैं स्वयं है ना कि वे तो स्वयं भी पाप को खाते हैं अच्छा अब ऐसे लग जाएगा ये ये पापा अच्छा ठीक है तो दोबारा देखना तू ये आत्म आत्म भरिया किंतु जो अपना पेट भरने वाले किंतु जो, जो अपना पेट भरने वाले खाते हैं किंतु जो अपना पेट भरने वाले खाते हैं ते तू या ते पापा तू पापा, पापा लिखा है ना नागे ना। वे पापी तू तो स्वी का स्वयं भी पाप को खाते हैं वे पापी तो स्वयं भी पाप को खाते को इधर भी जोड़ लेना स्वयं भी पाप को खाते है आगे देखेंगे कैसे है वो ये आत्म कारणात पचनती आत्म कारणात का अपने लिए और पचनती का क्या अर्थ है पाक, जो अपने लिए पाक को करते हैं हो जाएगा हाँ वैसे क्या अच्छा रहेगा ये आत्मकारनात् पचनती है ये आत्मकारणात बचनती ऐसा जो अपने लिए पकाते हैं और ये ध्यान देना जो ये आत भरिया किसको कहा गया है जो अपने लिए पकाते हैं उनको लिए ही भाष्यकार ने कहा है चाहे ऐसा लगा लेना तू ये आत आत्म भरिया पेट भरने वाले हैं अर्थात जो ये ये है ना बाद में कि ये आत्म कारणात् जो अपने लिए पकाते हैं अपना पेट भरने वाले कौन है जो अपने लिए पकाते, पकाते, पकाते हैं वे तो स्वयं भी पाप खाते हैं लगा लेंगे वे पापी तो स्वयं भी किंतु जो अपना उधर भरने वाले ये आत्मकारण वचन थी वे स्वयं अपनी अगम भन जो स्वयं पाप को खाते हैं तो ऐसा केवल अपने लिए भोजन नहीं बनाना गाय को देना ब्राह्मण को देना अति को देना पशु पक्षी को देना थोड़ा ऐसा सबको वो तो बनाने के पहले तो भगवान को निवेदित करना है ये भावना रे बहुत अच्छी है रखने को भगवान को पहले अर्पित करना बाद में खाना ऐसा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 मतलब कर्म जगत चक्र की फिर वृत्ति का हेतु कैसे है इस पर कहते हैं देखिए अन्नाद भवंती भूतानी अन्नाद भूतानी भवंती अन्य से प्राणी उत्पन्न होते हैं अन्य से प्राणी उत्पन्न होते हैं अब बताइए जो जंगल में रहने वाले जो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 जाए वो तो पत्ती भी अन्य है फल भी अन्य है सब अन्य है लेकिन जब उपवास का प्रकरण हो जन्माष्टमी है एकादशी है ऐसा कुछ प्रकरण हो तो वहाँ अन्न आहार और फल आहार जो अलग अलग कहा जाता है तो वहाँ फिर फल अन्न को अलग से मिलेगा ठीक है यहाँ जो है अन्न तो सब कुछ है जो खाया जाता है सब अन्य है यहाँ पर ऐसा अन्न में भी है ना कहीं कहीं केवल चावल को अन्न कहते हैं है? वैसे तो फल और वनस्पति को फल और पत्ती को छोड़ करके सबन्न ही है और इस प्रकरण में तो सब कुछ अन्य लेना है फल भी अन्य है और पत्तियां भी अन्य है सब अन्य है जो जो खाया गया यहाँ पर जो तो सबसे प्राणी पैदा होते हैं अन्नाद बहुत बवंती अन्य से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्य कैसे उत्पन्न होता है तो बताते हैं पर्यजनाद पर्यजनयाद अन्न संभव पर्यजन्याद का वर्षा से वृष्टि से और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है वृष्टि से यदि वृष्टि ना हो तो अन्न उत्पन्न नहीं होता है, हो है। अच्छा और वृष्टि जिससे होती है तो कहते हैं यज्ञात यदि से वृष्टि होती है भाष्यकार ने यहाँ पर यज्ञ अपूर्व कर दिया है कुछ भी व्याख्याकारों अच्छा ने यज्ञ से यज्ञ रखा है तो इन्होंने क्या अर्थ किया अपूर्व तो मतलब अपूर्व से वृष वर्षा होती है अपूर्व से क्या होती है अपूर्व समझते है ना हाँ जो की जिसको उस उसमें आता है नांग संग्रह में क्या वेद विहित कर्म जन्यो धर्मा और वेद कर्म जन्यो तो वेद तो विहित कर्म यज्ञ दान तप ये सब क्या है यज्ञ दान तप होम ये वेद विहित कर्म ये क्या है वेद विहित कर्म और वेद विहिद कर्म से जन्म को क्या कहेंगे धर्म वेद विहित कर्म यज्ञ दान तप होम ये क्या है वेद विहित कर्म इनसे जन्म पूर्ण को क्या कहेंगे तो ये धर्म हो गया ना और उसका अधर्म का क्या लक्षण है न्याय में वेदि कर्म अधर्म वेद में जन्यापान मांस भक्षण कर्म है चोरी भाषण इनसे जन्म क्या है अधर्म में तो ध्यान देना कर्म से जन्म धर्म में और कर्म से जन्म अधर्म पुण्य पाप के लिए धर्म धर्म शब्द का प्रयोग कहाँ संग्रह में न्याय शास्त्र में और मीमांसक जिसको धर्म धर्म कौन कहता है नैया और मीमांसक उसी को क्या कहते हैं मीमांसक धर्म किसको कहता है सम्मत कर्मों को सम्मत सात कर्म, कर्म से जन्म को धर्म कहा है नैयायिको ने और मीमांसक क्या है की सम्मत कर्मों को ही धर्म कहता है है ना वेद प्रतिपा प्रियोजन वर्थ हो धर्म ये क्या मीमांसा न्याय प्रकाश का है नहीं, नहीं। में क्या संग लिखना वेदन उद्देश्य क्या वेदेन प्रयोजन उद्देश्य मान धर्म ये है क्या ने है और उसका का क्या है वेद प्रतिपा धर्म प्रतिपाद्य हो प्रयोजन वेद दो प्रयोजन फल का साधन वेद का दो और फल का स्वर्गादी फल का साधन हो उसको उस कर्म को धर्म कहा जाता है अच्छा तो मतलब ये शास्त्र सम्मत कर्मो को धर्म कहते हैं मीमांसक और कर्म से जिन जिसको धर्म कहते हैं नयायिक उसको भी क्या कहते हैं अपूर्व कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर वो अपूर्व अर्थ किया है उन्होंने कारण करने की अपूर्व से वर्षा होती है और अपूर्व किससे होता? अपूर अपूर होता है यज्ञ कर्म समा का क्या अर्थ है अपूर्व अपूर्व कर्म से उत्पन्न होता है अपूर्व किससे उत्पन्न होता है कर्म से तो कर्म से यहाँ पर यज्ञ और आ जाएंगे है ना उससे क्या उत्पन्न होता है अपूर्व अब देखेंगे यहाँ पर इसलिए करना चाहिए आजकल तो वर्षा की बहुत कमी हो गई है पहले तो पूरा कार्तिक तक तो वर्षा होती थी लोग कहते हैं आषाढ़ से लेकर कार्तिक तक तो लगातार चार महीने वर्षा होती थी पहले अब कुछ तो दो महीने भी होना मुश्किल है ऐसा सब हो रहा है अब देखेंगे आते अन्न से जो है प्राणी उत्पन्न होते हैं कैसे अन्य से प्राणी उत्पन्न होते हैं तो भुगतान लोहित रहता है अच्छा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 तो ध्यान देना लोहित तो और रेत रूप में परिणाम को प्राप्त हुआ खाए हुए अन्न से हम्म लग जाएगा लोहित तो और रेत रूप में लोहित तो और रेत रूप में परिवर्तित खाए हुए अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं लग जाएगा या ऐसा कर लेना खाए हुए अन्य से ए, स्लोक में अन्नाद आया है ना भाष्यकार ने भुक्तार्थ जोड़ा है लोहित रेता परिणतार्थ जोड़ा है कि खाए हुए अन्न से या अन्न क्या कहने अन्न को खाने पर उसका लोहित तो और रेत रूप में परिणाम होने पर प्राणी उत्पन्न होते हैं पहले हमने जैसा बताया वो भी अच्छा है लगाना क्या लोहित तो और रेत रूप में परिणत हुए कौन परिणत होगा खाया हुआ अन्न लोहित तो और रेत रूप में परिणत खाए हुए अन्य से प्राणी उत्पन्न होते हैं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 प्रत्यक्षम को क्रिया का विशेषण बना सकते हैं कि प्राणी प्रत्यक्ष होते हैं अच्छा आगे लगाएंगे परिजना करते क्या किया वृष्टि है कि वृष्टि से अन्य की उत्पत्ति होती है संभवा है उत्पत्ति है ना अन्न संभवा में समास बताते हैं यहाँ पर अन्नस्थसंभवा, अन्नस्थसंभवा, से अन्न से संभवा ष्टी तत्पुरुष समासन से संभव अन्य सम्भव परिजन्याद कर वृष्टि से अन्य की उत्पत्ति होती है यज्ञात भवती पर्जन्य यज्ञा परजन्य भवति यज्ञ से क्या होती है वृष्टि होती है यज्ञ कार्य आगे अपूर्व बताएंगे भाष्यकार है लिखा है ना दो तीन पंक्ति छोड़ कर यज्ञ यज्ञ क्या अपूर्व अब यहाँ पर मनुस्मृति का एक श्लोक उद्धित है अग्नऊती ही सम्यक आदित्यम उठते अग्नऊ्यक प्रास्ता आहुति ही अग्नि में ठीक से दी गई आहुति रास्ता उठी करके प्रक्षेप की गई आहुति डाली गई आहुति है ना सम्यक करते विधि पूर्वक अग्नि में विधि पूर्वक दी गई आहुति आदित्यम उपतिष्ठते सूर्य में स्थित हो जाती है अग्नऊ्यक रास्ता अग्नि में विधि पूर्वक दी गई आहूति आदित्यम उपतिष्ठते आदित्य में स्थित हो जाती है सूर्य की किरणों से वो किसमें चला जाता है सूर्य में तो सूर्य में स्थित हो जाती है और आदित्य जाहते हैं वृष्टि आदित्य वृष्टि जाए और आदित्य से वर्षा होती है आदित्य से क्या होती है और सूर्य तो के तपने भी मानसून भी बनता है आदित्या आदित्य से वर्षा होती है और वृष्टि है अन्नम और वृष्टि से क्या होता है अन्न होता है अग्नि में आहुति देना क्या यज्ञ है ना क्या वृष्टि से अन्य होता है तथा प्रजा और अन्य से क्या होती है प्रज्ञा होती है है ऐसी स्मृति है इस स्मृति से मतलब इस स्मृति से यह सिद्ध है कौन जो गीता में आया है ना इस स्मृति में आ गया यह यज्ञा कर्ज किया है भाष्यकार ने अपूर्वम ठीक है साचा यज्ञ और वह यज्ञ कौन अपूर्व और अपूर्व कर्म से उत्पन्न होता है अपूर्व किससे उत्पन्न होता है कर्म से उत्पन्न होता है अपूर्व तो कर्म से होगा अब देखना कर्म में क्या है यहाँ पर ऋत्विक यजमान क्या व्यापारा कर्म क्या ऋतिक प... देखना ये अच्छी है ऋत्विक और यजमान से व्यापार को कर्म कहते हैं चा में यहाँ कर लेना यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है चार ऋत्विक यजमान हो व्यापारा कर्म क्या चा कन्दा पहले कर लेना ऋत्विक और यजमान के व्यापार को कर्म कहते हैं ऋत्विक जो यजन कराने वाले जो वैदिक विद्वान यजन कराने वाले वैदिक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 तथा से क्या लेना है यहाँ पर कर्मण क्या लेना है कर्मता का लो जी तहसील करना है तो वही कि कर्मणा कर्मण समुद्भ सह कर्म समुद्भवा कर्मण समुद्भ सह कर्म समुद्भवा कर उत्पत्ति कर्म से उत्पत्ति होती है जिसकी उसे क्या कहेंगे कर्म समुद्भव कर्म से उत्पत्ति होती है जिसकी उसे क्या कहते हैं कर्म समुद्भवा कर्म समुद्भव देखेंगे तो कर्म से उत्पत्ति होती जिसकी मतलब जिस अपूर्व रूप यज्ञ की वह यज्ञ वह कर्म से उत्पन्न होता है यज्ञ शब्द जिसके लिए प्रसिद्ध है ना वो उसके लिए यहाँ पे कर्म शब्द आया भाष्यकार के अनुसार है ना और यहाँ जो यज्ञ है उससे अपूर्व भाष्यकार लेते हो कर्म से यज्ञमान का व्यापार हो जाएगा तथ और वह लगाइए कर्म ब्रह्मोद्भव विदि ब्रह्मा देखो यहाँ पर कर्म ब्रह्मोद्धविदि कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जानो यहाँ देखेंगे भाष्य में कर्म ब्रह्मोद्धव यहाँ ब्रह्म का अर्थ वेद ब्रह्म का क्या अर्थ है ब्रह्मचारी शब्द है ना यहाँ भी ब्रह्म शब्द किसकाचक है ब्रह्म का क्या अर्थ है वेद और तद अध्ययार्थम व्रतम अभी ब्रह्म तद अध्यार्थम व्रतम अभी ब्रह्म वेद के अध्ययन के लिए जो व्रत लिया जाता है उस व्रत को भी क्या कहते हैं ब्रह्म वेद के अध्ययन के लिए क्या व्रत लिया जाता है कि भूमि पर शयन करना है बिच्छा मांग करके खाना है तेल साबुन का प्रयोग नहीं करना है गुरु की सेवा करना है घर कभी जाना नहीं अध्ययन काल में है ना ये सब क्या है नियम लेना पड़ता है वेद तो के अध्ययन के लिए जो व्रत लिया जाता है उस व्रत को भी क्या कहते हैं ब्रह्म और तथी ब्रह्मचारी उस व्रत का जो आचरण करता है उसे क्या कहते हैं कहते हैं है ना कि बार बार घर भाग जाए तो ब्रह्मचारी फुला है नियम से वेद अध्ययन करता है तो ब्रह्मचारी में ब्रह्म शब्द वेद का वाचक है और इस श्लोक में भी ब्रह्म शब्द किसका वाचक है वेद का वाचक है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 या ब्रह्म समाज देखना ब्रह्म उद्भवा यस तथ ब्रह्मोद्भव ब्रह्म का अर्थ वेद उद्भवा का अर्थ क्या है कारण ब्रह्म कारण है जिसका ब्रह्म कारण है जिस कर्म का उस कर्म को क्या कहेंगे ब्रह्म ब्रह्मोद्धव कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जानो कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ कर्म वेद से उत्पन्न हुआ है ऐसा क्यों कहा जाता है क्योंकि कर्म का ज्ञान किसने हुआ भी भी भी भी। कर्म का ज्ञान इसलिए कहा गया कि कर्म वेद से उत्पन्न होता है पंक्ति लगाएंगे यहाँ पर अब भी देखना और ऐसा भी समझ सकते हैं हम ठीक है इस तरह समझना अच्छा है आगे देखेंगे ब्रह्म पुनः वेद अक्षम ब्रह्म में पुनः वेद नाम वाला ब्रह्म समुदव है ना तो यहाँ भी ब्रह्म का क्या है वेद है कि पुनः वेद नाम वाला ब्रह्म अक्षर समुदवम अक्षर समुदवम में समझ देखेंगे अक्षरम समुदवो अक्षर समुद्भव यश तथ अक्षर समुदवम अक्षरम से अक्षरम समुद्धव यद्भवम यहाँ भी उभरी है अक्षरम का अर्थ है ब्रह्म या परमात्मा अक्षरम का क्या ब्रह्म परमात्मा तो यहाँ पर परमात्मा समुद्भव का कारण बताया है ना ऊपर की परमात्मा कारण है जिसका उसे क्या कहते हैं अक्षर समुदव तो अक्षर परमात्मा किसका कारण है ब्रह्म रूप वेद का कि तो मतलब वेद परमात्मा वेद का कारण परमात्मा है शब्दार्थ तो ऐसा होगा कि कर्म का कारण ब्रह्म को जानू नहीं ब्रह्म का क्या अर्थ वेद कर्म का कारण वेद पूजानो कर्म का कारण पूजा और वेद का कारण परमात्मा पूजानो तो वेद का कारण परमात्मा तो जैसे आप गीता कंठस्थ किए हो सो तो जाएं और तो प्रातः काल आप गीता का उच्चारण करने लगे तो आप गीता के बनाने वाले हो गए क्या उच्चारण कर रहे हैं ना स्मरण करके बोल रहे हैं ना वैसे परमात्मा वेदों का स्मरण करके बोलते हैं है ना वेद अपूर्व से वेद कैसे है आ, वो किसी पुरुष की कृति नहीं है पुरुष से परमात्मा को भी लेना है परमात्मा की भी रचना नहीं आ, बनाया नहीं परमात्मा ने इसी तरह से चलना है भगवान की ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही वेद है अब देखेंगे पर लगाएंगे तस्माद् सर्वगतम ब्रह्म इसलिए ब्रह्म सर्वगत है और ब्रह्म का क्या अर्थ यहाँ पर वेद इसलिए तस्माध सर्वगौथम ब्रह्म इसलिए सर्वगत वेद सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है सर्वगत वेद सदा यज्ञ में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 श्वास प्रश्वास आपके होते हैं इसमें आपको कोई प्रयास करना पड़ता है क्या तो मतलब क्या है इस तो भगवान को वेद का उपदेश करने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता इसलिए कहा गया है कि ये वेद क्या है भगवान की श्वास रूप है ठीक है जैसे श्वास प्रश्वास में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है साहज ही होता है वैसे भगवान को वेद का उपदेश करने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता इसलिए निःश्वास ले लिया क्योंकि परमात्मा क्योंकि वेद वेद का अध्ययन करेंगे क्योंकि वेद साक्षात परमा क्योंकि वेद साक्षात परमात्मा नामक अक्षर से पुरुष के निःश्वास की तरह उत्पन्न हुआ है कौन ब्रह्म लिखा है ना ब्रह्म अर्थ क्या है वेद तो यशमात के बाद ब्रह्म में करेंगे क्योंकि वेद साक्षात परमात्मा नामक अक्षर से पुरुष के निश्वास की तरह उत्पन्न हुआ है तस्मात इसलिए सभी अर्थों का बोधक होने के कारण वेद स्वर्वगत है वेद को स्वर्वगत क्यों कहा है क्योंकि सभी अर्थों का बोधक है ठीक है ना सभी वेद सर्वगत है इसका क्यों कहा क्योंकि वेद सभी अर्थों का तो तो तक है अच्छा तस्मात तस्मात करते इसलिए तो के पहले क्या जोड़ेंगे क्योंकि वेद साक्षात परमात्मा नाम वाले अक्षर से पुरुष के निश्वास की तरह उत्पन्न हुआ है तस्मात का तस्मात कर्थ क्या किया भाषुकार ने सर्वात प्रकाशकत्व कत्ते इसलिए सभी अर्थ का प्रकाशक होने के कारण सभी अर्थ का सभी अर्थ का प्रकाशक होने, मतलब होने के कारण मतलब सभी अर्थों का, का बोधक होने के कारण सभी अर्थों का सभी अर्थों का बोधक होने के कारण वेद सर्वगत है वेद सभी अर्थों का बोधक होने के कारण स्वर्गत वेद है सभी अर्थों का बोधक होने के कारण स्वर्गत वेद सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है लगाइए अभी आप स्वर्वगतम अपनी क्या अर्थ होने पर भी नित्यम नित्यम का क्या अर्थ है सदा और सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है यज्ञ में प्रतिष्ठित क्यों कहा वेद को तो बताते हैं सराय यज्ञ विधि यज्ञ विधि कि यज्ञ के विधि की प्रधानता होने के कारण है। यज्ञ के विधान की प्रधानता होने के कारण यज्ञ में प्रतिष्ठित है वेद यज्ञ में प्रतिष्ठित है क्यों कहा क्योंकि वेद में यज्ञ के विधान की प्रधानता वेद में यज्ञ के विधान की इसलिए कहा गया कि वेद यज्ञ में प्रतिष्ठित है पंक्ति फिर लगाएंगे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 चक्रमतिम मोघं पार जीवति पार्थ है ना हे पार्थ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 एवं इस प्रकार ईश्वरण जगत चक्रम प्रवर्तितम ईश्वर के द्वारा चलाया गया ईश्वरण प्रवर्तितम प्रवर्तित क्या चलाया गया ईश्वरण प्रवर्तितम जगत चक्रम ईश्वर के द्वारा चलाया गया जगत चक्र जगत चक्र के समान जगत चलता है ना इसको क्या कह दिया चक्र अब ये जो चक्र कैसा ये जगत चक्र कैसा है वेद यज्ञपूर्वकम वेद पूर्वकोर यज्ञ पूर्वकम इस प्रकार ईश्वर के द्वारा चलाए गए वेद यज्ञ पूर्वक जगत रूप चक्र का जगत रूप चक्र का जो अनुवर्तन नहीं करता है जो अनुवर्तन नहीं, नहीं करता है मतलब जो यज्ञ नहीं करता है पंच यज्ञ नहीं करता है ये सब उस व्यक्ति को लेना है जो अनुवर्तन नहीं करता है ई से क्या लेना है लोके ई से क्या लेना है हाँ ई आया श्लोक में उस कर से लोके या से लिया लिया है कर्मण अधिक संत के कर्म अधिकारी होकर यह करते है कर्म करता कर्म अधिकारी को जोड़ा है कि कर्म अधिकारी होकर अघायु का समाज देखेंगे अघम आयु यश सा अघायु अघम आयु यश सा अघायु अघम कर क्या अर्थ जीवनम कि पाप ही जीवन है जिसका उसे क्या कहेंगे अघायु पाप ही जीवन है मतलब क्या अर्थ हुआ की पाप करना ही जिसका जीवन है पाप जीवन मतलब अर्थ पाप में जीवन व्यतीत करने वाला पाप में जीवन व्यतीत करने वाला जो पंच महाय को नहीं करता है वो है मतलब ये अभा में जीवन को व्यतीत करने वाला है ठीक है अति नहीं करे ऐसा इंद्रिया इंद्रिय ही आराम यसे सह इंद्रिया है समास ये आरमणम आरमणम कर थे आक्रीड़ा इंद्रियों से इंद्रियों से क्रीडा इंद्रियों से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 हाँ जो देव यज्ञ तो करता नहीं है देवताओं की आराधना रूप कर्म नहीं करता है तो अपनी इंद्रियों की तृप्ति करता रहता है अज्ञान अधिकृत कर्तव्यम इसलिए, इसलिए अज्ञानी अधिकारी को कर्म कर्तव्यम एवं कर्म करना ही चाहिए अज्ञानी अधिकारी को कर्म करना ही चाहिए इसी प्रकरणार्थ यह प्रकरण का अर्थ है और देखेंगे प्राप्त आत्मज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति है आ, आ, ये हाँ कर्मयोगानुष्ठान अधिकृत अनात्मज्ञन कर्तव्य लगाइएगा अधिकृत अनात्मज्ञ लग कर्म के अधिकारी अज्ञानी मनुष्य को क्या अर्थ होगा कर्म के अधिकारी कर्म के अधिकारी अज्ञानी मनुष्य को आत्मज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति आत्म ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति के लिए ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति के लिए जो की की प्राप्ति के लिए ऐसा कर लो तो फिर आप आत्म ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्ति के पहले प्राप्ति साधन में कर दो आत्मज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्ति के पहले और तदर्थिन कर्त होगा उसके लिए मतलब आत्मज्ञान निष्ठा की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान निष्ठा की प्राप्ति के लिए कर्म कर्मयोगानुष्ठान कर्तव्य यो कर्म योग अनुष्ठान करना ही चाहिए फिर एक बार देखेंगे कर्म में अधिकारी कर्म में अधिकारी अज्ञानी अधि, मनुष्य को आत्मज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्ति के पहले आत्मज्ञान निष्ठा की प्राप्ति के लिए कर्म का अनुष्ठान करना ही चाहिए किसको करना चाहिए बोलो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 आत्मज्ञान निष्ठा आत्मज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त योग तो करने के, के लिए गीता की के लिए, ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के लिए या ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्ति के लिए होना चाहिए जो तागर्थ थे ना उसकी योग्यता प्राप्ति के लिए हिंदी कहीं कहीं दुर्बड़ है योग्यता प्राप्ति के लिए कर्मानुष्ठान करना ही चाहिए तथा इस विषय इस विषय को न कर्मणाम यहाँ से आरम्भ करके नाकर्मणा ना ये तत्कर्थ इस विषय को न कर्मणात यहाँ से आरंभ करके शरीर यात्रा तेना इस प्रकार यहाँ के अंत यहाँ प्रकार यहाँ के अंत से प्रतिपादन करके मतलब यहाँ तक के भाग से प्रतिपादन करके यहाँ तक के भाग से नकर्मणा मनारंभ बात कितनी संख्या थी अच्छा चतुर्थ और इसका शरीर यात्रा का हाँ प्रतिपादन करके तो प्रतिपादन करके आगे क्या है तो उसको बताते हैं यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र इत्यादि से लेकर के मोघम पार्थ साजीवती ने कि यहाँ यहाँ तक के भाग्यक के यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र यहाँ से लेकर के मोघम पार्थ साजीवती यहाँ तक के भाग्य यहाँ तक के ग्रंथ से भी इति एवं अंतेन ग्रंथेन अपनी यहाँ तक के ग्रंथ से भी ग्रंथ तक के अनात्मिद कर्मानुष्ठाने प्रासिकम बहु कारण उत्तम अधिकृत अनात्मिद कर्मानुष्ठाने प्रासंगिक बहु कारण उत्तम कि कर्म में अधिक कर्म की अधिकारी अज्ञानी मनुष्य को कहते आत्मज्ञानी को तो और आत्म किसे कहेंगे जो आत्मा को नहीं जानता है, है। अधिकारी, अधिकारी, अधिकारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी के के अनुष्ठान करने में प्रासिक बहुत कारण कहे गये प्रसंगानुसार बहुत कारण लग जाएगा यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यात्र इत्यादि से लेकर के मोगम पार्सा जीवती इतम अंत्य ग्रंथे अपनी यहाँ तक के ग्रंथ से भी अधिकृत अनाथ विदा कर्म के अधिकारी अज्ञानी मनुष्य के लिए अज्ञानी मनुष्य के कर्मानुष्ठान में कर्म अधिकारी, के अधिकारी अज्ञानी मनुष्य के कर्मानुष्ठान में प्रासंगिकम बहु प्रासिकम बुसार बहुत से कारण कहे गए चा तर करने दोषम संकीर्तनम और उसको न करने में दोष का कथन किया गया संकीर्तनम करके कर कथनम कर किसके न करने में कर्मानुष्ठान न करने में चार तर करने क्या कर्मानुष्ठान करने और कर्मानुष्ठान को न करने में प्रासंगिक बहुत कारण कहे गए अच्छा आज ये देखेंगे पाठ आप एवं स्थित ऐसा स्थित होने पर या ऐसा होने पर किम एवं प्रवृत्तितम चक्रम सर्वेण नियम ऐसा होने या आए, ऐसा स्थित होने पर एवं प्रवृत्तितम चक्रम किम सर्वेण नियम इस प्रकार चल रहे इस प्रकार चलाए गए चक्र का क्या सभी को अनुवर्तन करना चाहिए हु? एवं कर ऐसा स्थित होने पर क्या क्यों ऐसा स्थित होने पर क्या एवं प्रवर्तितम चक्र सर्वेण अनुवर्तनीयम इस प्रकार चलाए गए चक्र का सभी को अनुसरण करना चाहिए लग गई कम क्या स्वित अर्थ अथवा अथवा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 कर्मयोग का अनुष्ठान किसका उपाय है का। किसका हाँ कर्मयोग रूप कर्मयोगा अनुष्ठान रूप उपाय से प्राप्त कौन होगी ज्ञान निष्ठा और उसके और भी विशेषण दिए हैं आत्मविधि सांख्य अनुष्ठेयम आत्मज्ञानी सांख्य योगियों के द्वारा अनुष्ठेय आत्मज्ञानी सांख्य योगियों के द्वारा अनुष्ठेय कौन ज्ञान निष्ठा और ज्ञान योगेन एवं निष्ठा ज्ञान योगे ज्ञान योग से ही होने वाली निष्ठा ज्ञान योग से ही होने वाली आ, जो ज्ञान योग से ही होने वाली निष्ठा है वो किससे प्राप्त है कर्म योग रूप उपाय से प्राप्त है लग जाएगा ये तथा आत्मज्ञानी सांख्य योगियों के द्वारा अनुष्ठी है ठीक है कौन ज्ञान योग से प्राप्त होने वाली निष्ठा को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 kya na